जो अग्नि ज्ञान दृष्टा ऋषि को सहस्त्रों गायों को देता है तथा जो अग्नि यजमानों का दिया हुआ हवि दुलोक में पहुंचाता है उस अग्नि के शरीर नाना धामों में स्थापित किए जाते हैं भाषार्थ अग्नि की वेद मंत्रों से पहले ऋषि लोग स्तुति करते हैं बुलाते हैं मानो युद्ध में शत्रुओं से पीड़ित होकर जय के लिए अग्नि को बुलाते हैं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 वह हम सबका पिता है। वह इस तोत्राद के आशिरवाद मंत्रों से स्वर्ग रूप धन की कामना करता हुआ। पहले संपूर जगत को व्यापता हुआ। बाद में समीप के लोकों के साथ सयंग भी अग्नि में प्रविष्ट हुआ।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 उसका भी अंतःकरण पूर्वक विचार करो भाषार्थ हे सभी भूतों के निर्माणकर्ता परमेश्वर जो तेरे सर्वोत्तम कृष्ट शरीर हैं जो मध्यम एवं जो साधारण शरीर हैं वे सब मित्रभूत हमें दे सधायुक्त देव तू स्वयं अपने आप शरीर को अन्नद से बढ़ाता हुआ हमें देह प्रदान कर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 देवा पृथ्वी को बनाया जब पर्यंत भाग बाहर की सीमा के देवा पृथ्वी के प्राचीन भाग दृढ़ हो गए तब देवा पृथ्वी विस्तृत होते गए विख्यात हुए भाषार्थ विश्वकर्मा सर्वज्ञानी महान संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला संसार का निर्माता परम ज्ञानवान एवं सर्व कार्यों का दृष्टा है जिसके विषय में विद्वान लोग कहते हैं कि वह तरिशियों से भी परे हैं तथा उनकी इच्छाएं अन्य के द्वारा पूरी होती हैं वह एक ही अद्वितीय है ऐसा कहते हैं भाषार्थ जो हमारा पालक उत्पन्न करने वाला विशेष रूप से विश्व को धारण एवं पोषण करने वाला है जो विश्व के सारे धामों लोगों एवं उत्पन्न होने वाले पदार्थों को जानता है जो समस्त देवों के नाम रख कर उनको उनके स्थान पर रखने वाला अकेला अद्वितीय है उसे अन्य सभी उत्पन्न प्राणी कौन परमेश्वर है यह प्रश्न पूछते-पूछते प्राप्त करते हैं भाषार्थ वे प्राचीन सभी ऋषि स्तुति करने वाले स्तोताओं की भांति इस विश्वकर्मा के लिए ही चरू पुरोडाशादि धन से सब रीति से यजन करते हैं जिन महर्षियों ने स्थावर एवं जंगम लोक में नियत उससे व्यापक इन सब लोगों इवन प्राणियों को धनादि प्रदान करके बनाया था भाषार्थ वह दुलोक से भी परे हैं इस पृथ्वी से भी परे हैं जो देव एवं असुरों से भी परे हैं श्रेष्ठ हैं जल ने किस सर्वश्रेष्ठ सर्वसंग्राहक गर्भ को धारण किया है जिसमें सब इंद्रादि देव रहकर परस्पर एकत्र देखते हैं भाषार्थ उसी विश्वकर्मा के गर्भ को सबसे पहले जल तत्व ने धारण किया है जिसमें इंद्राद सब देव इकट्ठे होते हैं उस अजन्मा की नाभि में यह संपूर्ण विश्व एक सम्यक रूप से आशित है तथा इसमें सब ब्रह्मांड है जिसमें सब भूत प्राणी आदि रहते हैं भाषार्थ हे मानवों तुम उसको नहीं जानते जिसने इन सभी लोकों और प्राणियों को उत्पन्न किया है तुम्हारे अंतर्गत ईश्वर तत्व निश्चित रूप से अलग से विद्यमान है कोहरे से घिरे हुए अज्ञान अंधकार से ढके हुए केवल पेट भरण करके तृप्त होने वाले एवं स्तुति पाठक होकर केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी पर विचरते हैं उनको ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है त्रयशीततम सूक्तम भासारथ हे शस्त्रास्त्र युक्त उत्सा जो तेरा सेवन करता है वह सब बल एवन सामर्थ को निरंतर पुष्ट करता है बल वर्धक और विजयी तुम सहायक के साथ हम दासों एवन आरियों को अपने वश में करेंगे।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 तथा प्रत्येक प्रकार का बल बढ़ता है वह उत्साह का बल संग्राम के समय हमें प्राप्त हो भाषार्थ हे ज्ञानवान उत्साह मैं तेरे बल का भाग न प्राप्त करने के कारण कर्म शक्ति से दूर हुआ हूं इसलिए कर्महीन सा होकर मैं तेरे पास आया हूं अतः तू